गीता तत्वचिंतन कर्म रहस्य 175 विकर्म के उदाहरण उदाहरण के लिए एक व्यापारी को ले उसका कर्म है व्यापार करना उसके लिए विकर्म है कालाबाजारी चोरी छल अकर्म है आलस्य का भाव निठल्लापन कर्म में स्फूर्ति का अभाव जैसे कोई ग्राहक आता है तो ठीक से उससे बात नहीं करता ग्राहक यदि तीन चार प्रकार का माल दिखाने को कहे तो कहेगा क्यों जी लेने आए हो या देखने अब यदि यह व्यापारी अपने व्यापार कर्म को ईश्वर प्राप्ति का साधन बनाना चाहता है तो विकर्म को अपने जीवन से दूर करे अकर्म को भी हटाकर पूरे उद्यम के साथ अपना यह स्वधर्म प्राप्त कर्म करे उसे भगवत समर्पित कर दे कहे कि प्रभु यह कर्मरूप स्वधर्माचरण रूप पुष्प तेरे चरणों में अर्पित करता हूँ इससे उसका वह व्यापार कर्म ही उसे परम सिद्धि की ओर ले जाएगा दूसरा उदाहरण एक शिक्षक का उसके लिए कर्म है अपने शिक्षकी कर्तव्य का सच्चाई और निष्ठा से पालन करना विकर्म है घूस लेकर विद्यार्थी को उत्तीर्ण कर देना या पर्चा आउट कर देना अकर्म है कक्षा में पढ़ाना नहीं गप मारकर पीरियड खत्म कर देना अन्य प्रकार से काम चोरी करना अब यदि यह शिक्षक अपने शिक्षकीय कार्य के द्वारा परम सिद्धि को पाना चाहता है तो उसे विकर्म और अकर्म से अपने आप को दूर रखना होगा तथा निष्ठा और उद्यमपूर्वक शिक्षण कर्म करते हुए उसे ईश्वरार्पित कर देना होगा इस प्रकार हर पेशे के उदाहरण दिए जा सकते हैं यह कर्म विकर्म और अकर्म को समझने का एक तरीका है वह यह व्याख्या अठारहवें श्लोक में अर्थ को स्पष्ट नहीं करती यहां जहां पर कर्म में अकर्म और अकर्म में कर्म देखने की बात कही गई है फिर भी इस व्याख्या का हमारे व्यवहारिक जीवन के लिए बड़ा महत्व है एक सौ छिहत्तर गीता के विकर्म का विशिष्ट अर्थ दूसरा अर्थ जब हम अठारहवें श्लोक के अर्थ पर चिंतन करते हैं तब उसके अर्थ को सही सही समझने के लिए हमें विकर्म और अकर्म के अन्य अर्थ लेने पड़ते हैं यहाँ पर विकर्म का अर्थ होता है विशेष कर्म कुशलता और दक्षता से किया गया कर्म और अकर्म का तात्पर्य उस स्थिति से होता है जहाँ पर कर्तापन का बोझ हम पर नहीं रहता यह कर्म के अभाव की नहीं उल्फे तीव्र कर्म की स्थिति है गीता का लक्ष्य हमें इसी स्थिति की प्राप्ति करा देना है गीता की दृष्टि में परम सिद्धि का स्वरूप है इस अकर्म की स्थिति को प्राप्त हो जाना इसी को नष्कर्म को की अवस्था भी कहा है जहाँ कर्म तो तीव्र रूप से होता है और कर्तापन नहीं होता कर्म का अर्थ वही है जो ऊपर लिया गया है यहाँ पर गीता का संदेश यह है कि कर्म को विकर्म का यानी विशेष दक्षता पूर्ण कर्म का सहयोग लेकर अकर्म बना डालो उदाहरण के लिए हम जब तैरना सीखते हैं तो शरीर में दर्द होता है थकावट आ जाती है पर जब हम तैरना अच्छी तरह सीख कर पानी में चित लेट जाते हैं तो शरीर की थकावट दूर होती है तैरना प्रारंभ करने की उपमा कर्म से दी जा सकती है तैरने की कला को विकर्म कहा जा सकता है और जल पर चित लेटने को अकर्म का अकर्म कर्म में कर्तापन दिखाई देता है हाथ पैर पटके जाते हैं तैरने वाले में कितनी हलचल दिखाई देती है पर अकर्म में जल पर चित्त लेट जाने में कर्ता नहीं दिखाई देता तैरने वाला निष्पन्द पड़ा रहता है और फलस्वरूप उसकी सारी थकावट जाती रहती है तो कर्म में थकावट आती है बोझ महसूस होता है पर जब विकर्म का योग करके उसे अकर्म बना लिया जाता है तो वह सारी थकावट दूर कर देता है अकर्म की स्थिति में पहुंचने पर घोर कर्म भी बोझा नहीं मालूम पड़ता बल्कि वह कर्म पास को छिन्न करने वाला होता है इस भूमिका के साथ हम 18वें श्लोक के अर्थ पर विचार करें भगवान कहते हैं कि जो कर्म में अकर्म देखता है और अकर्म में कर्म वह मनुष्यों में बुद्धिमान है योगी है और संपूर्ण कर्मों का करने वाला है